अत्री ते श्लोका पूर्वज जो है आचार्य के द्वारा सुख प्रकाशक श्लोकों को कार्यक्रओ को जैसा पहले प्रणन किए हैं इसी प्रकार से बारहवें मंत्र पर भी अभिन तो कार्यक्रओं को कहा जा रहा है ओंकार पादशो विद्या ओंकार पादशो ज्यात् न किंचित चिंत कथोक्त समानता के कारण एक एक पाद करके जानो पादश ओंकार विद्या पादा मात्रा न संशय क्योंकि पाद ही मात्राएं और मात्रा ही पाद इस समानता कारण आप एक एक पाद करके इस ओंकार को अच्छी तरह से जानो विद्या समझो न संशय और इससे बिल्कुल संशय नहीं करना पादा मात्रा मात्रा से पाद जो कहा गया है इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए पाद ही ओंकार की मात्राएं हैं और ओंकार की मात्रा ही पाद है इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए और ऐसे जानने से क्या होगा ओंकारम रम पाद इस प्रकार पाद क्रम से ओंकार को जानकर व्यक्ति क्या करेगा न किंचित चिंत दृष्ट किसी भी प्रयोजन से आप जो है चिंतन न करें क्योंकि आप दृष्ट प्रयोजन से चिंतन करोगे फल मिल जाएगा आपको अदृष्ट प्रयोजन से चिंतन करो तो वो फल मिल जाएगा और जो ओम के चिंतन करने का मुख्य फल मोक्ष को नहीं मिलेगा ये सभी नियम कोई भी पूजा पाठ के नियम में जैसा आप चिंतन करोगे जिस फल के लिए या जिस फल की कामना करते हुए आप करोगे वही फल मिलेगा इस भी है पर ब्रह्म भी दे सकता है अपर ब्रम भी दे सकता है अपर ब्रम्म भी दिख्ट पला, दिख्ट पला सब दे सकता है सामान्य ही, ही पूर्वोक्त सामान्यता जो बताई गई थी आदिमत्व आप उत्कर्षत्व और उभयत्व लयत्व और मारत्व तो पाद मात्र मात्र से पादा सादृशताओं के आधार पर पाद ही मात्राएं हैं मात्राएं पाद हैं। तस्माद् तस्मा इसीलिए ओंकार को पादश विद्या को पादश अच्छी तरह से इसको समझनी चाहिए, करना चाहिए।, जानना चाहिए। एवं ओंकार इस प्रकार आप ओंकार को जान लेते हैं तो दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वृष्ट विषय प्रयोजन हो चाहे अदृष्ट विषय प्रयोजन हो कभी ऐसा कोई प्रयोजन को चिंतन न करता क्योंकि उसी से कृतार्थ होती है इस समझा रहे हैं, जब पादान मात्रा एकत्व कृतवा अन्योन्य परस्पर के एकत्व करके तभाग तो विधुर ओंकार ब्रम उसके विभाग से रहित विभाग रहित में अभेद निश्चय करके भागों से तो अमात्र तो को ब्रह्मबुद्धि तो ब्रह्म अवश्य ही व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी वो कृतार्थ हो जाएगा इसमें कोई संशय नहीं है इस बात तो को दर्शांगे ओंकार चिंतित कर दिया गया था तो उत्तरार्ध से प्रणमा कुशल प्रणवज्ञान सर्वद्व अपवाद के नुक्तम प्रणव के अनुसंधान में कुशल पुरुष के द्वारा प्रणव के ज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण द्वैत अपवाद कर लिया जा सकता है और संपूर्ण द्वैत अपवाद के माध्यम से वह कृतार्थ हो जाता है आपने जो पूर्व कार्य में जो कह दिया इधान तद परोपदेश मात्र शरण से ध्यान करते वहां इस बात को न जानने वाला व्यक्ति मध्यम से अधम से मंद और मध्यम अधिकारी मंद और मध्यम अधिकारी उनके लिखा रहे यहां तो परोपदेश मात्र शरणस्य, जो गुरु और आचार्य का उपदेश मात्र शरण है उसको शास्त्रों के सब ज्ञान नहीं है पाद क्या है वैश्वान वगैरह और उनका वेद वगैरह कुछ नहीं जानता बेचारा जो गुरु उपदेश दे उसके अनुसार करने को तैयार है ऐसा जो आदमी है उसके लिए या उसके द्वारा ध्यान में कर्तव्य क्या है ध्यान करते कर्वता को कथन करने के लिए अगली कार्य आरंभ हो रही है प्रणवो न भय क्वचित युजित प्रणवे चेता, चेता ग्रणव में अपना चित्त को लगा देवे समाधानगत समाध्या जैसा व्याख्यान किया जा रहा है उसी प्रकार से परमार्थ स्वरूपता प्रणव में आत्म ब्रह्मरूप प्रणव में ओम में अपने मन को लगाना चाहिए जिसलिए प्रणव ही ब्रह्म है वही निर्भय रूप है ओम ही ब्रह्म है ओम ही निर्भय रूप है अभय रूप है अतएव इस प्रकार वाला इस प्रणव में नित्युक्त से नित्य समाहित रहने वाले जो पुरुष को न क्वचित भयम विद्यते भय, भयचित ना भी उस व्यक्ति को कहीं भी भय नहीं होगा कहीं भी नहीं किसी से भी नहीं कभी भी नहीं कालतः देशत वसुत भय रहित हो जाता है चैत्र से न विवेदी कदा चना और कहेंगे न विवेदी कुतश्चन दोनों बात आई हुई है देंगे बात उदृत करेंगे वहां इंजित समाध अध्या मन का समाधान करें मन का समाधान ब्रह्म में करें कैसे करें ब्रह्म में सीधे तो होता नहीं कहते व्याख्य थे परमार्थ में प्रणव जैसा व्याख्यान किया गया ऐसा जो उस प्रण परमार्थ स्वूत प्रणव में चेतो तो मन इंजित छेत मन मन इस मन को लगा देनी चाहिए समाहित कर करे प्रणव में ओम तो एक अक्षर है एक शब्द है खत नहीं नहीं प्रणव ब्रह्म निर्भय तो प्रणव को छोटा मोटा अक्षर नहीं समझना ओम। दिया। एक दिया से पूछ डाल दिया ऊपर एक चंद्रबिंदी कर दिया हो गया उतरे मात्र को न समझो ओम साक्षात ब्रम में ओम निर्भय तत्व तस् वाचक प्रणवा योग सूत्रकार ने क्या कहा था? उस ब्रह्म का वाचक है प्रणव नाम, है ये। और नाम का नाम ही के साथ अभिन कर चुके आपदान और क्या है ने इसे सदायुक्त सेम में जिसकी चित्त सदायुक्त हो उसको कहीं भी किसी से भी कभी भी भय नाम का चीज हो नहीं सकता विद्वान विभेद कुतृषद दूसरे बल्ली नव मंत्र है दोनों विद्वान विद्वानी कुतश्चरा विद्वान जो कभी किसी से भय खाता नहीं है कदाचन भी उसके आगे में शायद बारहवें में है क्या या बारहवें में कदाचन भी आता है किसी से नहीं कभी भी नहीं कहीं भी नहीं अब इसी को मंदो मध्यम अधिकारियों का उत्तम अधिकारी के सो बता पाल मंदा अधिकारी मध्यम पाल जो दूसरी पाल जो मध्यम अधिकारी और तीसरी और चौथी पाल जो है अगली कारिता उत्तम अधिकारी का इस तरह से कथन करने जा रहे हैं कि प्रणबरम ब्रह्म प्रणवश्च पर मंदाधिकारी के लिए यह प्रणव ही अपर ब्रह्म है मध्यमाधिकारी के लिए प्रणवी के ना पर ब्रह्म उत्तम अधिकारी के न पर नापर शब्द पर पूर्व अनंतरे अबाइ अनपर है, ऐसा है वह प्रणव रूपा ब्रह्म रूप जिस प्रकार से उसमें तो बता रहे हैं प्रणवो ही अपरम ब्रह्म प्रणव ही अपर ब्रह्म यह है मंदाधिकार के दृष्टिकोण से और प्रणव ही पर किसके के लिए मध्यमाधिकारी के लिए और प्रणव ही वास्तव में अपूर्व है मैंने कारण रहित है अनंतर है अंतर और बाह्य रहित है और अनपर कार्य रहित है अतव अव्यय ऐसा वह प्रणव है यह प्रिय रूप है अमात्र रूप है किसके लिए ये उत्तम ये बात जो कही गई है जो अपूर्व और अनपर स्वगत भेद रहित के लिए अपूर्व अपूर्व और अपूर कारण रहित और अनपुर बने कार्यरहित कार्य कारण भाव स्वगत भेद में ही होता है अन्यथा तो नहीं सकता और अनंतरो जो कहा गया सजातीय भेद के लिए और अब आइए जो कहा जिसे के लिए पर अपर पर पूर्व कारण यद्यपि ये जो कॉम है, अपर है, अपर है। परे ना होना चाहिए यहीं पर होना चाहिए प्रणव ही पर ब्रह्म प्रणव ही अपरब्रम है ऐसा समझो इसके बाद कौमा होना चाहिए इन्होंने कौमा नहीं दी है वहां कौमा दे देना परापरब्रमणी प्रणवा मध्यम और जो मंदाधिकारी का विषय हो गया अब कहते परमार्थ था लेकिन वास्तव में यह ना पर ना अपरब्रह्म प्रणव किन्तु क्षीणे मात्रा पादेश मात्राओं की कल्पना परमात्र से अनुपा की जो क्षीण हो जाए मैंने कार्य कारण रहित हो जाए अमात्र में पहुंच जाओगे अपाध रूप में पहुंच जाओगे तब परेव आत्मा ब्रह्म पर आत्मा आपने कहा है वही ब्रह्म होता है समझो परेवात्मा ब्रह्म इति इसलिए न पूर्वम कारणम अस्वीति पूर्व इसलिए उसमें कोई पूर्व मे कारण पूर्व कर दो क्या न कारण मसी इसका कोई कारण नहीं होता इसे उसका पूर्व कहते हैं नासम भिन्न जातीय किंचित विजेता भिन्न जातीय कर दिया अनंतरम की वाक्य कर रहे हैं भिन्न जातीय कुछ भी नहीं रहता है इसको अनंतर कर दिया और तो भिन्न जातीय नहीं है तो जाती है क्या भी नहीं है तथा इधर से कोई बाह्य भी नहीं रहता है इस तरह से भिन्न कर। जातियम कर्त तो कुछ लोग उल्टा क्रम से भी लिया अनंतरम को विजाती के लिए कर दिया और अबाह्यम को सजाति के लिए कह दिया है जैसा भी लोग अर्थ तो ये अन्य नहीं है अन्य नहीं है कौन सब क्या स्व जातीय समान जाति दूसरा नहीं है या स्व से भिन्न जाति दूसरा नहीं है तो को वैसे लोगों ने लगा दिया इन दोनों शब्दों में यही है सजातीय भेद रहित है और विजातीय भेद रहित है अपरम ने कार्य मत समय अपरण अपरम कर गया कार्य इसलिए गया इस भेद के लिए हमेशा कारण क्या होता है हो गया अंकुर आदि अंकुर हो गया पेड़ बन गया पुष्प हो गया पत्ते हो गए डालिया हो गए ये सब क्या है स्वगत भेद है ये कार्य कारण भाव में हमेशा स्वगत भेद लिया जाता है वो पहला और अंतिम शब्दों से निषेध हो गया और बीच के दो शब्द इसलिए सजाती विजा निषेध के लिए सर्व प्रकार का भेद रहते इसका मतलब सब प्रणव सभ्यंतर ही है जा इसलिए वह बाह्या से इस तरह से रही अज ही है सैंदव घन के समान गोपरिषद का मंत्र है सब बाह्यंतर हेज सैंधव गणवत यह जो बात कर मुंडो परिषद के आधार पर बता दिए सभी और से नमक की नमक होता है नमक के डली ढिला ले लिया तो क्या है वो बाह्य अंदर जब कहीं से भी वो नमक नमक होता है उसी प्रकार से आत्मा प्रज्ञान घने अंदर बाहर सब प्रज्ञान रूप ही है और कुछ नहीं है यह जो ओंकार का प्रत्येक आत्मत्व का, का पदन किया गया तुरी के अंदर अपूर्वत्व अन्य इत्यादि का कथन करते हुए उसमें हेतु दे रहे हैं अभी इस अगली कार्य से प्रणव ही, वचा। ही प्रणव ही आदि मध्यम अंत एवं प्रणव ज्ञावा व्यस्तुते तदनंतरम कई सर्वस्व प्रणव ही आदि यस्मात् प्रणव जो है सब पूरे संसार के आदि मन उत्पत्ति है में स्थिति है और अंत में लय का स्थान है आत्मा योम है ब्रह्म ही और आत्मा से सब जगत पैदा हुआ ब्रह्म से जगत पैदा हुआ है। वो कहा गया है नेत्र सर्वत्र प्रणव से सब पैदा हुआ कहो तो भी बात एक ही हुई नाग्नि त्री आत्मा से उत्पन्न हुआ कहो या प्रणव से उत्पन्न हुआ बातेंगी क्यों आपका प्रणव ब्रह्मीज प्रणव को इस प्रकार से जानने के बाद तदनंतर प्रणव को ही प्राप्त कर लेता है व्याप्त कर लेता है ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है इस प्रकार से प्रणव को जान करके समझ करके ध्यान करता हुआ उस ब्रह्मरूपी प्रणव के साथ ऐक्यता को जो प्राप्त कर जाए वह भी ब्रह्म ही हो जाता है आज मत ध्यानता प्रलया सर्वश माया हस्ती रज्जु सर्व मृग तृष्टिका स्वप्नादिबद उत्पद्य मान से प्रपंच तो मायावी आदे हा का जिस प्रकार से मायावी आदि से उत्पन्न हुआ करता है माया हस्ती वैसे इस आत्मा से प्रणव से जगत उत्पन्न हुआ मायावी से भिन्न कोई माया हस्ती है नहीं मायावी ने दिखा दिया बड़ा हाथी लंबा चौड़ा जिस कमरे के अंदर हाथी घुस नहीं सकता उसमें अंदर में हाथी दिखा देता है जैसे आप जिस खोपड़ी के भीतर में कुछ भी नहीं हो सकता जगह में छोटा सा जगह में बड़ा शहर बना कर लिया स्वप्न में उसी प्रकार से माया भी कुछ भी बना के दिखा सकता है माया हस्ती दूसरा दृष्टांत रजू सर्प तीसरा दृष्टांत मृग दृष्टि का चौथा दृष्टांत, आपका अपना अनुभव होता स्वप्न आदि से लेना गंधर्व नगर पत्न उसी प्रकार से सर्वशादि प्रपंच प्रपंच जो उत्पन्न होता हुआ आपको दिखता है उत्पन्न हुआ है होता है है होता अस्तित्व अल्लाह होगा करके आप सुने हो यह सब उसी प्रकार का है जैसे एक मायावी के सारी चीजों के समान है समझो मायाव्या आदि से क्या लेना मायाव्यादि से माया हस्ती के प्रति मायावी रज्जु सर्व प्रति रज्जु मृत तृष्ठ का प्रति सूर्य की किरण उस रेत की गर्मी से लहर आता सूर्य की विलक्षण किरण की स्थिति है ना वो आ, क्या, क्या लहर थोड़ी है वहां पर गर्मी हो गई गरम हो जाता है तब जाता है जब जो रेत राजस्थान का तब क्या होता है उसमें जो सूर्य के लहर आ रहे हैं जो किरण आ रहे हैं वो किरण इस प्रकार से जैसे लहर जैसे हल पानी तब तब अधिष्ठान को लेना यहाँ माया का अधिष्ठान कौन है मायावी रज्जू सर्व का अधिष्ठान रज्जु मृग तृष्टिका का अधिष्ठान वह सूर्य किरण मरीची इसलिए मरु मरीचिका बोलते हैं ना मरु मानी मरु प्रदेश रेतीला जमीन उस पर दिखाई दे रहा है मरीचिका मरीचिका मतलब सूर्य किरण वही मृग का नाम है मृग का जल है वो उसकी तृष्ठा को बुझाने के जैसा भ्रम है और सब का अधिष्ठान आप स्वयं नंदर ना स्वयं इस मायावी आदेह कर जितना अधिष्ठान उसके हिसाब से तत्ष्ठानों को ग्रहण कर लीजिए ये दृष्टान्त मित्र कहना क्या चाह रहे वास्तव में आप परिणाम वाक्य खंडन और स्थापित विवर्तवा हाथी बन गया रज्जू सांप नहीं बना है मरुमरी चिकाएं मृग मरु तृष्टिका जल नहीं बने हुए हैं और आपका जो स्वप्रजगत आप भी थोड़े स्व प्रजगत हो गए आप कल्पना करते हैं वो आपका विवर्त है आपके अविद्या की महिमा है हम दूसरा अच्छे शब्द प्रयोग कर लेते हम लोग अविद्या की महिमा बोलते हैं वेदांत जो स्वर् क्या है अविद्या की महिमा है आपकी वासनाओं को लेकर के अविद्या जो चाहे स्वन मन कर दिखा रही है और आपका मन उसको देख रहा है संकल्प करते जा रहे जैसे वासना के अनुसार जैसे विद्या है प्रकृति में भूतान विग्रह कौन रोक सार? आप बैठे बैठे गंदर नगर में कल्पना कर रहे हैं ये सारा ऋषेश मेरा है कल्पना कर लो क्या दिक्कत है पूरे का मालिक मई हूँ भरत मंत्री वाले यही कहता है पूरा ऋषेश का वही ही मालिक हूँ बोलता है और सबसे हजारों केस कर रखा है इसीलिए तो संसार ही ऐसा है मानने में क्या बोलने में क्या है आप प्रधानमंत्री तो है ही पूरा देश का मैं मालिक हूँ लेकिन कही कि इन जमीन ले ले तुरंत केस हो जाएगा उसका है तुरंत प्रधान के खिलाफ केस हो जाएगी कोई जमीन उल्टा पुलटा ग्रहण करने की कोशिश करेगा देश का मालिक है व्यावहारिक कौन से भी व्यावहारिक सत्यता को स्वीकार करके भी व्यक्ति उसमें भी प्रतिष्ठित नहीं हो रहा है तो पारमात्मिक सत्ता में कैसे प्रतिष्ठित हो जाएगा व्यावहारिक सत्यता को स्वीकार करके उसे प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है युद्ध उसमें भी प्रतिष्ठित ना हो तो हो में में असंभव है। प्रणवम देखो। उत्पत्ति उत्पत्ति एतोक्त ये जो उत्पत्ति जो उत्पन्न हो रहा है परामवादम व्यावर्त विवर्थवादी तुम उदाहर माया हस्ती इत्यादि अनेक उदाहरण क्यों दिया एक उदाहरण समझा सकते थे ना विवर्तवाद को उत्पद्यमान तो बोधना जो उत्पद्यमान वस्तु है विवर्थवाद में विलक्षणता यही है उत्पद्यमान वस्तु का एक स्वरूप नहीं होता जैसे आपके विद्या वासना लेकर जो विवर्थ हो जाती है स्वप्न रूप में क्या रोजाना एक रूप में होती है क्या वो एक स्व प्रदीता क्या रोज रोज अलग अलग अलग अलग हो जाता है अनेक विधता है बहुविधता होने होने के प्रति यह अनेक दृष्टांत भाषाकारों ने जान कर दिया है अनेक उदाह उत्पद्यम से अनेक विधक्त बोधनाथ प्रणव से प्राप्तस्य प्राप्त से आविकृत से माया शक्ति वशा जगद हेतु प्रणव जो है प्रत्यत्मा ही है और अविकृत होता हुआ ही अपनी माया शक्ति से से जगत होता है इसी में दृष्टान देने के लिए मायावी आदे तथा माया, माया हस्त्यादे इंद्रजाल से स्वया वजा देव हेतु जैसा मायावी स्वगत विकार की बिना ही माया हस्त आदि इंद्रजालों का निर्माण कर देता अपनी माया वजह से यथावर स्वगत विकार में रही जो कैसा है रसी उसके अंदर कोई विकार नहीं हुआ है स्व्ञान देवा, किंतु उसके अज्ञान के वजह से सर्पादि हेतव सर्पादि के प्रति हो जाते हैं तथा यम आत्मा प्रणव भूतो ये प्रमा जो प्रणव स्वरूप है वह व्यवहार दशायाम स्व अविद्या सर्वसे और उसके अविद्या के वजह से वह सभी के प्रति कारण हो जाता है अत्युक्तम तमार्थ अवस्थायाम पूर्वक्त विशिष्ट मित्र था इसे युक्त ही है परमार्थ अवस्था में उसके लिए जो विशेषण दिया गया था अपूरम अनपरम है ना अनंतर अन ये उचित ही है भाषण एवमि प्रणव आत्मा मायावि आदि स्थानीय ज्ञापन इस प्रकार से इस प्रणवात्मा को मायावि आदि अधिष्ठान बुद्ध जैसे होते हैं तत्थानापन मानकर के जानकर के तत्दे व उसी क्षण से वात को प्राप्त कर जाता है वह साधक इत्यर्थः ये इसका अर्थ है। से प्रणव का भी ध्यान करते हुए हृदय प्रणव का मैं ध्यान कहा करूं ना के आगे में करू ना से कंठ में करू मूर्धा में करूं कि हृदय में करू नाभि में करूं करू? कहा करू? तो विद्यात् सर्वस्य हृदये प्रणव स्थित धीरो नोचतीणव विद्यात् सर्वस्य हृदये विद्या सभी हृदय हृदय में में स्थित है सारे के स्थित प्रणव को ही ईश्वर जाने आप इस प्रकार आकाश आकाशतुल्य सर्वव्यापक सोंकार को। मत्वा मनन करके जान करके बुद्धिमान पुरुष धीरे न सोचती शोक नहीं करता सर्व्यापिर ओंकार मत्वा इसी को कबीर ने कहा अर्श से लेकर फर्श जमी तक फर्श से लेकर अर्श भरी तक जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया जो कुछ है सो तू ही है अर्श से लेकर मैंने आकाश से लेकर इस फर्श जमीन तक और इस फर्श जमीन से लेकर के अर्श आकार आकाश भर तक जहां में देखा जहां भी मैं देखा मुझे क्या नजर आया तू ही नजर आया जो कुछ है सो वही करे सर्व्या मत्वा धीरो नोचती परमार्थ दर्शी को देशादिश्छि वस्तु का दर्शन की वजह से उसको किसी भी प्रकार का शोक नहीं हो सकता तथा कौमोह का शोक एक अनुपशत का ना में ऋषावासी मोह कैसे हो सकता है और शोक कैसे हो सकता है न मोह है न शोक है एकत्व का अनुभव करने वाले को लेकिन इसका ध्यान कहा करूंगा जब स्थिति पहुंचेंगे हम के हृदय में विद्या इसलिए इस प्रणव को ईश्वर जानो, जो है सर्वस्य को ही ईश्वर जान लेना इस प्रकार आका स्थुल्य सर्व्यापकोकार को जानकर मणन कर धीर पुरुष बुद्धिमान पुरुष शोक को प्राप्त नहीं करता। करताजात स्मृति प्रत्यास्पदे हृदय ईश्वर प्रणव संपूर्ण जो प्राणी समूह है स्मृति प्रत्यास्पदे स्मृति प्रत्येका अधिष्ठान भूता इस हृदय में स्थित ईश्वरम सिर्फ ईश्वर को आप प्रण मानो सर्व्यापिन व्योम बात आकाश के समान जो सर्व्यापी है इन उपलब्धि की सुविधा के लिए है ना सुविधा ने जिम्मे सर्वत्र है जैसे आप क्या खड़े हैं प्रतिमा का सब जगह है छाया किसी भी दिशा में हो सकती है प्रकाश के ऊपर निर्भर है यहां से प्रकाश जाए छाया तो उधर हो जाएगी पीछे प्रकाश तो छाया आगे पड़ जाएगी उसी पर अभी भी सर्वत्र है ना प्रकाश आगे प्रति में सर्वत्र है लेकिन उपलब्ध कहा होता है दर्पण में उपाधि चाहिए कोई विशेष है जो सर्वव्यापक वस्तुओं को अनुभव करने के लिए कोई न कोई उपाधि अत्यंत आवश्यक है और उपाधि क्या है यहां हृदय इसलिए कहते हैं और हृदय में क्यों कि हृदय ही हमारे स्मृति प्रत्येक का अधिष्ठा जितनी स्मृति प्रत्यय है सारा स्मृति ज्ञान कहां रहता है हृदय में जो कुछ भी है हृदय में छिपा पड़ा है ये कामा इसलिए हृदय में सब है, सारी चीजें आ तो वो वही पर ईश्वर है वहीं पर प्रणाम है वहीं आत्मा है क्या आत्मा ही अधिष्ठान है इसलिए कहते हैं कि भाई स्मृति प्रत्यास्पद हृदय ईश्वर प्रणव विद्या उसी को प्रणव जानव आकाशवत ओंकार आत्मानम असंसारणम सर्वव्यापी का मतलब क्या वह आकाश समान ओमकार जो है आत्मा है वो असंसारी है सर्व सर्वसंसार रहते वो इसलिए असंसारी है उसको धीरो मन बुद्धिमान मत्वा न सोचती शोक निमित्त अनुपे है कि शोक का निमित्त ही नहीं रह गया क्या प्रमाण है आत्मवित्त शोक को तर जाता है, ऐसा चांदोग्य में स्पष्ट कहा हुआ है इत्यादि आदि से क्या लेना चाहे परावर इत्या अमात्रनंदमात्र्वैत शिव ओंकारो विदिरोन दैत शिव ओंकारो विदिर्नेतरो जन जिस मात्रा रहित अथवा वाले इस निखिल द्वैत के उपशम रूप मंगलमय उस ओंकार को जान लिया है वही ना जिसके जान लिया गया है वही व्यक्ति तत्व का मनन करने वाला होने से वास्तव में उसे को मुनि कहा जाएगा और अन्य लोग शास्त्र होते हुए भी न इतर जना अन्य पुरुष मुनि नहीं है भले शास्त्रज्ञ हो तो उनको मुनि नहीं कह सकते जिस व्यक्ति ने ओंकार को भाव को प्राप्त कर लिया है में प्रतिष्ठित हो गया उसकी स्तुति करते हुए बात कही जा रही है अमात्र ओहकार नहीं आई थी परिचित अमात्र क्योंत्या मात्र परिच्छेद जितने भी परिच्छेद काल वस्तु और देश तीन प्रकार के परिच्छेद का नाम आई मात्रा और ऐसे जो नहीं है वह अमात्रा छेद रहित तो रहित रहित है वो तुरी है मात्रा परिचित पाद विभाग ही मात्रा मात्रा विभाग विभाग का भाव होने से ओंकार को तुरी कहा जाता है और ऐसे तुरी ओंकार को ही सबसे कह दिया गया है यहां अमात्रा से अमात्र सा अनंत सो अनंत मात्र सा ये अमात्रो अनत मात्र शा सा अनंता ये। परिचितरोते वही अनंत आकार को प्राप्त करती है ना जितने परिचेद आपको दिख रहा है सब कौन है उसी आत्मा का विवर्त है आत्मा विवर्थ क्या है आत्मा का आवरण होता माया का खेल है इसलिए कहते हैं अनंता वह परिचेद ही अनंत है जिसका अनंत परिचेदों के रूप में भासित होने वाला वही आत्मा है नहीं तावतम तो तुम शक है उसका पर परिच्छेद कोई नहीं कर सकता इतनी है उतनी है ऐसी है वैसी है आत्मा ऐसा कोई किसी प्रकार से काल का देश है तो वसुदा वो कथन नहीं कर सकते वास्तव तो में कहने का तात्पर्य है ही नहीं है र्वद पशुत्वा देव शिव इसलिए सकल प्रकार का द्वैत का अभाव होने के कारण से ही परम आनंद रूप है स्वरूप है मंगलमय है अनर्थात्मक द्वैत का संस्पर्श का भाव होने से अप्रतिबंधता पूर्वक आनंदानुभूति होती है उसमें उसे कोई आविर्भाव त्रिभाव आदि भी नहीं होता आनंद का पूर्ण आनंद रूप ही है वो अतव मंगलमय शिव ओंकार यथा व्याख्या तो बीता इस प्रकार के ओंकार जिस प्रकार से व्याख्यान की गई है उसको ये नीतो ये न जिसके जरिए जान लिया गया है सब परमार्थ तत्व से मर्णार्थ मुनि ही वह परमार्थ तत्व को मनन पूर्वक जानने वाला होने से उसको मुनि कहा जाएगा नेत्र जनह शास्त्रवित भी, तो भी भले शास्त्रविद् तो इस प्रकार का प्रणों को नहीं जानता नहीं मनन किया नहीं समझा हुआ है और नहीं अनुभव किया हुआ इसलिए यथोक्त प्रणव परिज्ञान रहित तो शास्त्र क्योंकि ऐसा दुनिया में बहुत देखने को मिलते हैं के से तो शास्त्रों है। धर्मज्ञों नीतिज्ञ से नीतिज्ञ से श्लोक में जन्मोपलक्षित संसार भाग व जन्म से उपलक्षित संसार भाग ही होते हैं पुरुषार्थ असिधि और उनके की सिद्धि नहीं हुई है ऐसा भी नहीं कह सकता कि वो पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं कर रहा है मुख्य पुरुषार्थ सिद्ध मुख्य पुरुषार्थ नहीं है धर्मार्थ काम तो सिद्ध हो जाएगा उसका मुख्य परम पुरुषार्थ मोक्ष नहीं हो सकता उसका यह अभिप्राय और वह अकेल प्रभव के द्वारा ही निर्वाचित आत्मा का अनुसंधान करते हुए पुरुषार्थ पुरुषार्थ के द्वारा बहिर्मुख रहित होकर व्यक्ति को अनुभव में आ सकता इस प्रकार से उपनिषद भी पूरा हो गया और साथ साथ जो आगम प्रकरण है मुख्य बारह मंत्रों पर आधारित होकर तो जो विचार था वह भी पूरा हो जाता है